वो कला थी उसकी चलाने की जनता रूढ़ा निमाया महाराज आप इस शरीर के यंत्र पर बैठ गए इसका तंज इसका मजहब इसकी सकल सूरज इसके संस्कार इसकी वासना उनके साथ अपने को मिला दिया ईश्वर आत्मा को नहीं नचाता है वो शव नचाता है मशीन को नाव को नचाता है पर जो इस नाव से एक हो गया है उसको मालूम पड़ता है मूर्खो नही माया है माया माने जो नहीं नाच रहा है वो अपने को नाचता हुआ मानता है जहाँ नाच नहीं है वहाँ नाच मालूम पड़ती है माया माने माया माने जादूगरी का खेल माया माने जादूर ऐसा खेल हो रहा है कि अपना नहीं है वो अपना मालूम पड़ता है जो मैं नहीं है वो मैं मालूम पड़ता है जो तो मरता नहीं है वो मरता हुआ मालूम पड़ता है जो जन्मता नहीं है वो जन्मता हुआ मालूम पड़ता है ये है जादूगरी जादू का खेल लो आओ भाई भगवान ने बड़े तटस्थ रूप से कहा तुम्हें उचार चो अरे अर्जुन उसी की शरण में जाओ आप जानते हैं गीता में चार बार शरण शब्द का प्रयोग है चार बार एक बार तो बुद्धव शरण मनक्षा कृपया कृपणा फले और एक बार गतर भरता प्रभु साक्षी निवास स्वरणम सूर्य और एक बार तमेव शरणम अक्ष और एक बार माम एकम शरणम प्रदन चार बार शरण शब्द hmm. है कुल कत्म मिलना कुछ की रीति से शरण शब्द का होता है शरणम गृह अक्षत्र जिस घर में आप रहते हैं वो आपकी शरण मैंने बाजार में घूम के दरजा में भीग धूप में तक के काम करते करते थक के आप उसी की शरण लेते हैं इसलिए शरणम गृह रक्ष गृह रक्षिता और रक्षक भी वही है तो परमेश्वर क्या है आपका अंतिम निवास स्थान वही है आपको कहीं भी हट को नौ से वहीं आना पड़ेगा और जब तक आप वहां नहीं पहुंचोगे तब तक आप सुरक्षित नहीं हो तब तक सुख मारेगा दुख मारेगा मारेगी मारेंगी मारेगा जमराज से दुख मारेंगे सृष्टि तमय मारेगा तब तक आपको दुख भोगता भोगते रहना पड़ेगा जब तक आप उसके पास नहीं पहुंच हैं, तो वही आश्रय है और वही रक्षक है इसलिए बोलते हैं शरण गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासक शरण उस तो शरण में बाधा क्या है आप दूसरे को पकड़ रखते हैं, किसकी स्वदा से छोड़ लंगर को तोड़ दें शरण माने क्या होता है इंसान ना खुदा का उठाए मेरी कला किसी खुदा को छोड़ दें लंगर को तोड़ दें ना खुदा माने बल्ला, ना खुदा माने ईश्वर के सिवाय सब कुछ ना खुदा जो खुदा नहीं है वो ना खुदा बाबा किश्ती खुदा से छोड़ दे ना खुदा का एसान मेरी बला उठा दे किस्ती खुदा से छोड़ दे लंगर पटोड़ देती लो, लो भाई कस्ती ये हमारे अरबी फारसी के प्रत्युत्व लो भाई कस्ती छोड़ दो खुदा पे छोड़ दे थोड़े. जो खुद आ तो खुद आए स्वयं खुदा माने होता है स्वयं प्रकाश खुद आ गए स्वयं प्रकाश उस स्वयं प्रकार प्रभु पर अपने जीवन की नाव छोड़ दो यहां रुकेंगे यहां रुकेंगे यहां रुकेंगे यह खाएंगे, ये खाएंगे ये पिएंगे ये लेंगे अब बहती सर बहती सर बहती आई है बहती जाएगी तुम्हारे रोने से तो कुछ होता नहीं है न बाप दादा का मर्दा मरना रुका न बेटा बेटी का आना न आना रुका और न बचपन की जवानी रुकी न जवानी का बुढ़ापा रुका क्या रख रुक? अरे न भूख रोके न प्यास रोका न दिस्था रुका नुक सब समर्थ बने हों तो हम जो चाहें शो कर सकते हैं तत्ती तो रोक नहीं सकते किसान रोक नहीं सकते बाल बढ़ना रोक नहीं सकते हैं जन्म मौत रोक नहीं सकते तत्ती सुदास लंगर तो, तो, तो, तो, तो, तो ये होता है सारा मना, अपनी वासना नहीं स्वयं प्रकाश वो जो इलाहम होता है वो भी अपनी वासना के अनुसार ही होता है कभी अनुकूल होता है कभी प्रतिकूल भी हो जाता है वो बार ख्याल हुआ कि अब जिन्ना मरेगा और मर गए गांधी मैं क्यों आया काल में क्योंकि तो जिन्ना के प्रति जो हमारे स्थान में दुर्भाव था उसने उसका मरना दिखा दिया और गांधी जी के प्रति जो प्रेम था उसने उनका मरना नहीं देखने दिया ऐसा जो होता है तो हो जाता सवै तरण सर्व भाव भारत हो अपना मरना अपना जीना अपना मिलना अपना बिछुड़ना अपना लाभ अपनी हानि अपना जय अपना पराजय अपना सुख अपना दुख सर्वभावे न अरे ये नहीं बाबा ऐसे ये भी वही है ये भी वही है सर्वभाव तर दो तरह से होता है ईश्वर का सर्वभाव और अपना सर्वभाव मिलेगी शांति मिलेगा शाश्वत स्थान तो फर्क कहाँ है दोनों में शरणागति में फर्क क्या है तो आप देखो भूलने की शैली में जो अंतर है उसको स्पद है ज्ञानमाख्यात गुज्यतरण मिमृष्यदसेण यथे सती कथा करो देखो जी कुछ से कुछ गोपनीय से गोपनीय गुप्त से गुप्त गोकन गोकन मंत्र बताया है इस पर करो तुम विचार विमर्श देखो अर्जुन के लिए वो अर्जुन को कहते हैं कि इस पर तुम पूरी तरह से विचार करो और फिर जब तुम्हारी मौज हो तो ईश्वर की शरण लो मौज हो तो मत लो मौज हो तो युद्ध करो मौज हो तो मत करो हमको तो जो कहना था तो कह दिया जो तुम्हारी मौज हो तो करो हा देखो भाई हमने बता दिया कि ये रास्ता आगे टूटा हुआ है अब तुम्हें बताना हमारा काम था तुम्हें जाना हो कट्टे नहीं करना हो जाए फिर हो ये बोलने की मंगी है जब ये क्षति हाथ तो करूँ जैसी तुम्हारी मौज हो जैसी इच्छा हो वह क्या करो अर्जुन खिला दे हाथ पकड़ के बाबा उसी को बैठाया जाता है जो हमारे हाथ पकड़ने पर बैठता सकते विजय सिंह मैंने सद बता दें जीवन में तीन सत्य होने चाहिए ये हो तीन सत्य व्यवहार में होनी चाहिए असंगता दानंद जी से घूमते थे तुम देश करते हो तुम कहते थे तुम नाहग है कैसे है नी भाई आप राज करते हैं तो बोले तो, तो तुम्हारा देश है न जीवन का शक्ति क्या है? शक्ति प्रकाश हो गए असंगता उन्होंने अपने चित्त को राजद्वेश आक्रांत न करने वो महाराज महामंडली से बहुत नाराज उस समय सुधार होगा और उन्होंने पुस्तकएं लिखते हैं भारत दंतकों का भंडार हो बहुत नाराज से बहुत नाराज तो हम उनसे पूछते को निंदा क्यों करते हो क्यों करते हो तुम सच से बताओ कतो ये देखो साधुओं की अलग रहते हैं मैंने कहा महाराज आप देश के कारण ऐसा करते हैं वो लोग देखते हो मैं सीख सच कहता हूँ अगर मैं सच कहता छो को कहता हूं, कि बैठ को कहता हूँ कि खड़े होकर बोलता हैं? अगर मैं उनके बारे में जो बताता हूं वो सच है तो मैं झूठ जो बोलता जो मैं बोलता हूं वो सच है कि नहीं सट अपनी बात का कटना भी हो वो हमारा सटगुण था बोला हमको उस समय उनसे फ्रेंड था वो हमारी बात को काटते थे उनको अच्छा लगता उससे हमारी समझ बढ़ती थी हमारी बुद्धि बढ़ती थी हम अनिर्वसनीयता को तो ठीक समझ पाते थे युक्त नहीं करते थे हमें जो मर्जी का सो तो कोई अपनापन नहीं हुआ कोई आत्मिका नहीं हुई देखो हम तुम्हारा भला प्राप्त उसमें भी बड़ा मजेदार होता है एक बार में चित में बैठा था गांव के लोग आए इधर तो जंगल है गांव तो लोग अंतर आए तो बंदे में कहा योगदान करो हमारा कल्याण होगा लोग पर लोग बनेगा तो नाराज, हमारे पास गाय कहां है गाय तो नहीं है तो ग्यारह रूपया दे दे मिस्त्री मिस्त्रा हमारे तो पास ग्यारह भी नहीं है महाराज अच्छा पांच दे दे तो पांच नहीं है अच्छा सब सवा रूपया दे दे तो वो भी नहीं है और तो एक साथ पांच आना दे तो झोला नवाज पाच आना भी नहीं दे सकते तो देख नरक में जाएगा तू तुझे तो नरक में बचाने के, के, के लिए तो तो तो बचाने के लिए मैं लालच को थोड़े पहचाना मांगता हूँ हमको लालच तोड़ेंगे हमको तुम्हारी बनाई के लिए तुमको नरक को बचाने के लिए हो गंगा जी के किनारे नंदा के नीचे पहचाना तो दे के जाओगे नहीं तो नरक में जाओगे तो वो बात नहीं है ऐसी चिंता है तो शास्त्र में लिखा है कि जहाँ ऐसा उपयोग कोई करता हो वो तो मान्य नहीं होता है तो यह नहीं कि तीर्ष है ब्राह्मण भूल रहा है वो बात नहीं है तो पूर्णी मानता में ऐसा हृदय ही है बेहद है खंबा गलाट का एक कम निकाला जाता है गलाबरूला खंबा होता है तलाश का नहीं वूलर का होता है और इंदरी परूलर के पेड़ का खंभा बनता है उसको कपड़े से ढकना चाहिए लाल कपड़े वहाँ प्रश्न उठाया कि पूरा खंभा ढक देना चाहिए कि पूरा का खुला भी रखना चाहिए मैंने कपड़े का तेल संस्कार होता है उस पर कपड़ा उड़ाने का कि पूरा जितना बड़ा खंभा हो उतना ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और तो बोले भाई प्रोहित जी ने कहा कि कूलर ढकना चाहिए बोले तो भाई वहां तो ऐसे लिखा है कि कूलर का खंभा के हाथ से और तब ये मंत्र बोलना चाहिए तो दुई ठीक है सबको शास्त्र का विधान यह है कि खंभा खिला रहे तो कि यजमान बोले मन भर ग्राह्मर जब यह कहता है कि पूरे पर लाल कपड़ा उठाओ तो वो अपने लोग से वैसा बोलता है तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए पूर्व मीमानता में ऐसा नहीं तो ये नहीं है कि उस देश में तो बेचना चाहिए आपके चित्त में राजद्वेश राहित्य है कि नहीं व्यवहार में और हृदय में समता है कि नहीं ये दूसरी भूमिका हुई और अपने अनुभव में एकता है कि नहीं अनुभव में एकता वित्त में समता व्यवहार में असंगता ये व्यवहार का तीन सत्र है हो नहीं तो आदम ब्राह्मण से आस्तम समता संगता तो इससे बढ़ करके और कोई धन कोई पूरी संसार में नहीं है और नहीं तो परिवार में तो रखो समता तो से हमने कह दिया मर्जी ये बात दूसरे उपदेश में नहीं है अहम स्वा सर्वपापे दूर में कई माँ पूरी जिम्मेवारी जो सबर कहते हैं तुम कैम सोचो विचारो जो मर्जी हो तो करो और इधर बोलते हैं अहम का शर्दाते वो नोट किया मां सोचा तुम्हें फिकर है दोनों में बहुत फर्क लगता है आपको फर्क लगता है तो नहीं देखो भाई हमको मालूम है ये तुम्हारा रास्ता गलत है इधर पुल टूट गया है इधर नदी का डांड टूट गया है अगर मोटर इधर ले जाओगे तो फिर पड़ेगी इस धड़ाम से नाले में नहीं मानते तो हम जबरदस्ती देखेंगे हम तुमको घर में फेरे गएंगे गहरा गहरा रख कह रहा है शेर जा रहा है दाते जा रहा हो तो जाओ मर अपना है अपना है उसके मौत पर रास्ते पर कैसे जाने देंगे मार मार के ठीक करेंगे बच्चू अगर मोटर इधर कराया तो देश चार सांधे मारेंगे क्या समाचार ये हिमता की बात तो दोनों शरणागति में क्या फर्क है पहली शरणागति में जीव आत्मा को विचार विमर्श करके अपना रास्ता सुनने की छुट्टी है स्वातंत्र की दृष्टि से जीव के पौर की दृष्टि से जो मार्ग तो है परंतु शरणागति उसमें संपूर्ण नहीं न बुद्धि न अपनी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि पर चला रहे हैं और न दो में से एक मार्ग बता रहे हैं अपना विचार तुम्हारे विचार पर खेदते भी नहीं और दो में से एक मार्ग बिल्कुल फ्री ठीक बताते रहे हैं एक बार हम लोग वृंदावन से ग्वालियर जा रहे हैं। तो रास्ता जंगल का सड़क तोड़ के जंगल पर चले जाना और महाराज बाइक तो पहले से बता गया था हम रास्ते में ऐसा ऐसा निशान बनाते जाएंगे आप लोग उसी निशान पर चले आना आगे आगे बाघा चलते हम लोग पीछे पीछे से महाराज एक जगह से रास्ते चले तो बाबा को तो मालूम था कि निशान लगाया हुआ है इधर से जाना चाहिए तो पर तर हमने हमको मालूम नहीं था कि निशान लगाए हुए हैं और उस रास्ते से जाना हमको मालूम नहीं था हमने कहा बाबा ये रास्ता ठीक है ऐसा तो चले अब महाराज ये रास्ते से ही चल चलते चलते चलते जंगल में रास्ते का हम ग्यारह बारह बजे तक खाना चाहिए तो था टीवी फिर हम लोगों के खाने पीने का सब जहाँ बंदोबस्त है ऐसी जगह पहुंच गए जहां पहले से किसी को कुछ मालूम नहीं खाने पीने का बंदोबस्त हमें एक बड़ा तालाब धन्यवाद जहाँ गाँव के लोगों ने लाश से कट्ठा दिखा दिया बाबा उस पर बैठ गए धरती पर हम लोग बैठ गए बोले बाबा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद आप रास्ता भूल गए हमारे से खल्स <laughs> हमारे मंडल के लिए आप रास्ता भूले अब भाई गांव है जिसके घर में रोटी हो दूध हो दही हो और मेरा तुरंत हल्ला हुआ जो मुंह का दूध दही रोटी हुई सब आ गया फिर उन लोगों ने साथ जाके रास्ते तक सीधे रास्ते से वहां तो सीधे रास्ते से चंका मिला बल्कि कंसी गलती क्यूँकि जिसने निशान लगाए थे उसने तो अच्छे मार्ग से निशान लगाए थे और हम लोग जब धटक गए तो गांव वालों ने छोटे रास्ते से उस जगह पर पहुंचा दिया बही दूध खाने को भी मिला और गांव वालों ने कहा हमारा मंगल हुआ और जगह ला के खाना देते थे तब हमको तो, तो, तो आप तो क्या कहें ऐसी जगह ला खाना देते हैं जहां भोजन की कोई संभावना नहीं होती है ऐसी जगह ला के देते हैं जहां कोई संभावना नहीं होती है तो यहां से यहां यहां हमको तो टिकट मिल जाएगा ऐसी कोई संभावना नहीं और जाते आदमी एक बार हमको बनारस जाना था तेरह आने पैसे लेके घर पर चले कोई तो आने में जाना तो तो कोई आने में आना कोई आने टिकट है हम दोनों में अब तो पता नहीं कितना तो तो हो गया और एक आना अपने पास रखा था खाने के लिए एक आने में तो हो जाएगा भोजन अच्छे तो तो आने में जाएंगे अच्छे आने में आनेंगे वो तो रास्ते में कहीं गिर गए बहुत ही के स्टेशन पर पहुंचा अब ये हुआ कि भाई बिना टिकट के जाना नहीं और पैसे हैं नहीं क्या हो चुप क्या बैठा था इसी बीच में एक सज्जन आए मेरे पंडित जी प्रणाम ठीक है तो बोले आगे। आगे। मैं आपका टिकट लिए आता हूं मैंने कंड <laughs> शरणागति माने क्या अपने अहम और मम का संहार करके न तो हम इस घर में इस देह में डे हुए हैं और न तो ये घर और ये देह हमारी रक्षा कर सकते हैं माता के पेट में हैं। माता के पेट में रहते समय जिसने नदी जोड़ी जोड़ा होगा डॉक्टर ने माता पिता ने खुद तुक जोड़ा होगा माता का छाया दिया, तुम्हारे पेट में समझ गए वो नदी किसने जोड़ी थी आप पता लगाइए वो नदी किसने जोड़ी थी के पेट में बच्चा रहने की शक्ति रखने की एक कांटा गर्जा हमारा एक एक ही गर एक कंकर चला जाए पेट में एक ना उसको निकालने के लिए कभी कभी ऑपरेशन तक करना पड़ता है ये दिल्ली में बड़ा भारी बात करता हूं डॉक्टर जोशी हमारे सामने लाभ उसकी शक्ति से हाथ से गिरजी देता है हमारा कभी डॉक्टर और हम अपने हाथ से पहुंचा महाराज खबर खबर गई जो आए तब तक सांस लेती रही सांस लेती रही सू धीएं धीरे धीरे घुटती रही ऐसी जगह चली गई कि तो महाराज जब तक डाक्टर ऑपरेशन करें निकालने के लिए तब तक करेगे निकाल बड़े भारी डाक्टर, ऑपरेशन के ही थे वो गए डॉक्टर जोशी उनका नाम था क्या करेगा और नारायण हमने तो सुना एक साधु ने जवान स्त्री नहीं देती थी गुड़िया स्त्री पे एक रोटी जाया करती थी उससे जंगल पर रहता एक दिन जब गुड़िया बीमार पड़ी तो अपनी बेटी को देगा बेटी को देखा तो बोला तू क्यों अलग है ये बच्चे का शरीर अलग है तुम्हारी मां का शरीर अलग है तुम ऐसे क्यों हो ये तुम्हारा शरीर खुदा हुआ टूपर से क्यों है ये दूध दानी है उसमें बच्चे के लिए दूध रखा जाता है बच्चा बच्चे के लिए तो है तुम्हारे बच्चा नहीं भाई तुम्हारा ध्यान ही नहीं हुआ बच्चा कहाँ गए मतलब ये पहले दूध रखने की थैली बन गई बच्चा पैदा नहीं हुआ और दूध रखने की थैली तैयार तो किसने करी परेश्वर अच्छा तत्काल से तुम रोटी मारे लिए पांच लाख जिस परमेश्वर ने बच्चे के जन्म से पहले उसको पीने के लिए दूध की थैली छाती में बनाई है आ, वो हम है। तो हमको रोके गएगा गर्भर बनि शरण ब्रजो अहं का भूजो स्वामु बात है कृष्ण क्या हो सकता है सर्वधर्मात धर्मांत और शरण ये दोनों अलग अलग थी धर्म की शरण अलग है और ईश्वर की शरण अलग है ये दोनों चीज अलग है पौरुष प्रधान धर्म है वो जो पहले भगवान ने बताया वो धर्म तो अच्छा, है समेर शर्ण सर्वधाव भारत का जो धर्म है उसमें मनुष्य का पौरोष है विमेंशियल तपस्या से ना बौद्ध पौरुष भी है और यथेतिशी तथा शुरू मानस पौरित भी है और शारीरिक पौरव भी है तीनों पौरव है तुम्हारे पौरित की प्रधानता अपौरुष की प्रधानता ये बोलना ये बात है सर्वधर्मान परिजय आदि का हड़काम मन मना को ही छोड़ो मत भक्तों को भी मत मध्यागी को छोड़ो नमस्ग गुरु को भी छोड़ो क्योंकि तुम्हारा आश्रय कौन हो गया नमस्क्रिया से ईश्वर मिलेगा यजन से ईश्वर मिलेगा भक्ति से ईश्वर मिलेगा ज्ञान से ईश्वर मिलेगा ये ज्ञान भक्ति धर्म नमस्कार ये हैं धर्म सौर्ण धर्मास्त्र तुम्हारे द्वारा पालन किया हुआ किया हुआ तुम्हारा पौरुष तुम्हारा विकास गोख में पाप से, पाप के फल से दुख से मुक्त नहीं कर सकता पाप के कारण से अदिद्या से पाप की वृद्धि से और पाप के फल से पाप, पाप, पाप, पाप का कारण ये सर्व पापी हुआ पाप का कारण पाप का रूप और पाप का फल इन तीनों से तुम्हारा धर्म तुम्हें नहीं बता सकता तुम्हें सहारा ईश्वर का सहारा है, अपने हाथ जोड़ने का सहारा है, अपना मन बनाने का सहारा है अपने हाथ साथ धूम का सहारा है अपने मनन का अपनी बुद्धि का सहारा है पर पर तेज्य माने मनोधर्मान उपासना धर्मान, जग जागा रूपान धरमान मन क्रियाारूपान धर्मान स्वर्ग धर्मान परिस्ज्य स्वा अनुष्ठिता सर्वानदी धर्मान परिस्ज्य कितना आश्चर्य तुम्हारा मनन तुम्हारी रक्षा करेगा जब से परमा उतारेगी और बुद्धि बेहोश हो जाएगी तब तुम मनन करोगे है? और जब तुम्हारा प्रेम भाग जाएगा तब तो तुम ईश्वर से कहा प्रेम करोगे कोई तो मिल जाएगा प्रेम करने के लिए प्रेम बाहक रहा है तुम्हारा यज्ञ करे इंदिराय स्वाहा अभिनय स्वाहा गए बाबा ईश्वर से हाथ दे गए लोग ये तुम्हारा हाथ देना तुम्हारा कल्याण करेगा तुम्हारा हाथ बंद करना तुम्हारा कल्याण करेगा तुम्हारा सांस रूकना तुम्हारा कल्याण करेगा करो तुम करो नमस्कार करते रहो यज्ञ करते रहो सख्ती करते रहो आत्मचिंतन करते रहो परंतु उनका आश्रय उनका सहारा तुम्हारे काम नहीं आएगा तुम्हारा काम तो श्रय आश्रय आएगा सर्वधर्मांतर मनीतर अहंत्या सर्व का भेद बोलो बाबा हम उनका कहारा न लें तो हमें पास से चुराएगा तो कौन उस साधी स्वर्ष तो के सामने है मैं सुना तुम्हारा मनन तुमको छुड़ाएगा तुम्हारी भक्ति तुम तुमको छुड़ाएगी तुम्हारा यज्ञ तुमको छुड़ाएगा तुम्हारी नमस्क्रिया तुमको छुड़ाएगी तब तब कौन छुड़ाएगा बाबा तो बोले मैं छुड़ा इसमें ये नहीं है कि जुम्मे कोई सदस्य से ना ये कथा करो तुम विचार करो अरे विचार बड़ा तुम्हारी भारी पूरा करो जैसे धनी लोग समझते हैं कि धन हमारी रक्षा करेगा वैसे बुद्धिमान लोग समझते हैं कि बुद्धि हमारी रक्षा करेगी बुद्धि कोई तो आत्मा का स्वरूप हो है ये तो परिग्रह है द्वारा आरोपित बुद्धि के द्वारा इस अनात्माचार बुद्धि के द्वारा, आ, के द्वारा तुम तो से हमारा कल्याण होगा बुद्धि तो बुद्धि तो धाम की एक गोली शराब का एक पेट और एक इंजेक्शन तुम्हारी बुद्धि को खा जाता है किसी बुद्धि के भरोसे तुम अपना कल्याण चाहते हो जो एक गोली खाने से एक पेट पीने से और एक इंजेक्शन से एक धान के डोरे से जो नष्ट ग्रस्त हो जाती है वो बुद्धि तुम्हारा कल्याण करेगी تمام تمام انا هعطيك هنا تمام ऐसे वन हैं जो भगवान की बाणी गीता से तो ग्रहण करते हैं पेट बात बहुत अच्छी है तो परंतु को बहुत प्रेम करता है, परंतु उनकी वाणी में मुका से प्रेम नहीं करता कोई कलाकार से प्रेम करता है, कला से नहीं तो कुल कला से प्रेम करता है, कलाकार से नहीं ये दोनों ही अधूरे रहते हैं प्रेम करते हो जिसकी बानी तुम्हें बहुत प्रिय है उसके शरीर का भी आदर करना चाहिए और जिसके शरीर का उतना आदर करते हो उसकी बात पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए अपने मन को ऐसा एकांगी नहीं बनाना चाहिए अपनी दृष्टि में पूर्णता हम कर रहे लखनऊ में एक महात्मा आए नाम तो भी याद नहीं आ रहा है हम तो गुरु जी का नाम याद है हमको बड़े सिद्ध महापुरुष माने जाते थे बाबा जी, बाबा जी करते एक दिन कोई बृहस्थ उनके पास गया ये पूछने के लिए हम क्या करें संसार का काम करें कि इधर से मन हटा के भगवान में वह भी चमत्कारी महात्मा थे समझदारी महात्मा व्यवहार में बहुत निपण होते हैं लेकिन परमार्थ ज्ञान में निधन बात होता है क्योंकि तो चमत्कार का और परमार्थ का परस्पर कोई संबंध नहीं है ये तो जादू जरूरी है वो बृहस्थय का जुखा कमजोर नहीं किया तो महाराज बड़े बड़े भूत प्रेस पर उनकी सेवा में थे से। उन्होंने बता दिया कि उस समय इसके अंदर विचार कर रहा है तो दुछ तो दुछ तो जान लेता है बोला और वर्तमान में भी मनुष्य के मन में क्या है ये भी वो दादात्म करके बता सकता है परंतु ट्रांसमिनट बात क्या होगा ये बात भूख को आगमन कर बुद्धिमान हो तो अनुमान लगा सकता है संजोगवश उनकी बात तो पूरी भी हो सकती है तो ये बहुत छाया माया करने वाले लोग होते हैं ना? संकारी लोग तो समझते नहीं कि क्या है क्या नहीं है उनके हाथ में जाके गुलदस्ता दिया फेलों का गुस्सा दिया जैसे तो वो हाथ में देखने लग गए तो पांच पांच दस मिनट तक वो फूलों का गुस्से निहारते रहे तो गृहस्थ ने कहा स्वामी जी आप मेरी ओर भी देखते हैं जरा नजर उठाते आप तो फूलों का गुस्सा ही देखने लगे इससे व्यवस्था होता मैं न देता आपके आप तो मेरी ओर तो देखते तो स्वामी जी बोले चस्ता तो आप तो तो तो ले भाई तेरा फूल का गुस्सा गुलदस्ता आप नहीं देते हैं अब तेरी ओर बैठते हैं बोला नहीं नहीं महाराज मैं बड़े प्रेम से भी आया हूं बढ़िया से बढ़िया फूलों का झटका बनाया है आपके लिए ये नहीं सकता आप उसको फेंकी है ना तो बोले फिर क्या करें तो बोले थोड़ा मुझको देखिए थोड़ा मुझको देखिए दोनों को देखिए कला को भी देखिए कलाकार को देखिए बगीचे को तो भी देखिए बगीचे के मालिक को तो भी देखिए उसने कितनी बुद्धि से कितने विचार से कितने ज्ञान से कितना आनंद भर के ये सृष्टि बनाई है और आप उसकी रचना की उपेक्षा कर देते हैं और अवहेलना तिरस्कार और कभी कभी उसकी रचना देखने में समय लग जाते हैं ऐसी बनाने वाले कलाकार की यादें ही नहीं आती तो आप गीता को भी देखिए और गीताकार को भी देखिए ये गीता श्रीकृष्ण के जीवन की उनके अनुभव की ओर तो। हम कोई तो भी बात श्रीकृष्ण के जीवन के साथ जोर से देख सकते हैं आप कहते हैं हमारे जीवन में दुख ना जब आपका जीवन है तो दुख तो ना न ऐसा कोई जीवन कोई शरीर होता है जिसमें दुख न आता हो क्या राम के जीवन में दुःख नहीं है क्या कृष्ण के जीवन में दुख नहीं है क्या विष्णु के जीवन में दुख नहीं है एक तो श्लोक है जितने हो दरसम सदृह चरितम दारूहू तो नहीं रहा है भगवान ने अपने घर गृहस्थी की ओर जब नजर डाली तो देखा कि एक पत्नी है सरस्वती तो दिन रात बोलती रहती है हैदरी की पत्नी है मुखरा बस बरफती रहती है दौड़ती रहती है दौड़ती रहती है दबाव बंद नहीं होती अब घर में कुशल कैसे रहे चंचलाटक तो दुपिया दुपरी हैं लक्ष्मी उनको अपने घर में अच्छे नहीं लगता घर घूमती रहती हूँ एका पुत्रा एक बेटा तो है उनके घर में तो महाराज उसका नाम है मनमथ उसने तीनों लोग जीत लिया और भगवान की बात से नहीं मानता उनके मन की ऐसा बेटा पैदा हुआ मनमत हो फिर रहा बाप की बात से नहीं मानता